यस्द तस्त्ति यशो लव जिशत्रूं भुंक्षवराज्यम सब्धम मयता पूर्व निमित सचिन् तस्ति भीष्म्रोण प्रभृत अतिर अजेया दे अर्जुन जिता यशोलभस्व कल पुण्य हि तत्प्यते जिशत्रून दुर्योधन प्रभृती भुंक्शराज्य समृद्ध असपत्न अकंटकम माया निहता निश्चय हता प्राणैः वियोजिताह पूर्वम् एव निमित्तमात्रम् भव त्वम् हे सव्यसाचिन सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणाम् क्षेपात् सव्यसाची इति उच्यते अर्जुनः